त्र इद नृशीनेकववर्णम व्यात्तानम दीप्तने दृष्टि प्रव्यथिता धृतिशम विष्ण नभस्पृशुस्पर्श अनेक अनेके दीप्त प्रज्वल अनेकववर्ण वर्णा भयंकराना यस् तम तानेकर्ण व्यात्तानि व्यातावृता आनना मुखानि यस्मिन् तम वाम व्यान दीप्तने दीप्तानि विशालानि दीप्ता प्रज्वलिता ने यील दृष्ट्वाि प्रव्यथिता प्रव्यथि प्रभता अंतरात्मा मनो यम सह अहम प्रव्यथिता सन्ति न विंदा न लभे मनस्तुष्टिम हे विष्णु